गीता गीतातत्वचितन चौदहवा प्रवचन मोह की प्रतिक्रिया गीता अध्याय एक श्लोक एकतीस से उनतालीस अर्जुन के वैराग्य का स्वरूप न चेयो न पश्यामी हवा स्वजन माहवे न कांक्षे विजय कृष्ण न चराज्यम सुखा च किम राज्य न गोविंद किम भोगीवित हे कृष्ण युद्ध में स्वजनों का वध करके मैं कोई कल्याण नहीं देखता मुझे विजय नहीं चाहिए राज्य भी नहीं चाहिए मुझे सुख की कोई इच्छा नहीं है हे गोविंद भला राज्य से हमें क्या करना है भोगों से हमें क्या लेना देना है जीवन से ही भला हमारा क्या प्रयोजन है पिछली चर्चा में हमने अर्जुन की मनस्थिति के संबंध में आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार किया था यहाँ हम उसे यह कहते सुनते हैं कि वह विजय और राज्य के सुख का उपभोग नहीं करना चाहता में श्लोक पर विचार करते हुए हमने कहा था कि अर्जुन को पक्ष में अब शत्रु नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि स्वजन देख पड़ते हैं इस स्व और पर के भेद का कारण अर्जुन मोह के भवर में फंस गया है और मोह की तीव्रता ऐसी है कि वह अब युद्ध भी नहीं करना चाहता अर्जुन अपने प्रतिपक्ष के स्वजनों से मारा जाना पसंद करता है पर उन पर हथियार उठाना उचित नहीं समझता जब त्रिलोकी के राज्य की उसके सामने कोई कीमत नहीं तो धरती के राज्य की भला उसे क्या परवाह है जो अर्जुन कौरवों को मजा चखाने के लिए उत्सुक उस था उसके हृदय में उनके प्रति प्रेम का यह दरिया अचानक कहाँ से उमड़ने लगा दो स्थितियाँ हो सकती हैं या तो अर्जुन होश में है और सचमुच उसके मन में सांसारिक सुख भोगों के प्रति उदासीनता आ गई है या फिर वह एक प्रकार की बेहोशी की अवस्था में है जब उसे स्वयं ही नहीं मालूम कि वह क्या बोल रहा है इन दोनों में से वह कौन सी स्थिति में है इसका निर्णय अगला श्लोक देता है यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए गोविंद और मधुसूदन इन दो नामों का प्रयोग हुआ है पहले नाम के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित श्लोक प्राप्त होते हैं देव देव क्षतिम कृष्णम दृष्टि मुदान्वित गोविंद इति तम युक्त हभ्य सिचतर पुरंदर देवाधिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्रीकृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने श्रीकृष्ण को गोविंद नाम देकर उनका गवेंद्र पद पर अभिषेक किया इस प्रकार गोवर्धन धारण करके गावों तथा ब्रजवासियों की रक्षा करने के कारण उनका नाम गोविंद हुआ तथा मधु नामक दैत्य का वध करने के कारण वे मधुसूदन नाम से परिचित हुए निहत्यधार्त राष्ट्रान का प्रीति सतन पापमेवाश्रिएदय तानतताय हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें भला क्या सुख मिलेगा उल्टे इन आता को मारकर हमें पाप ही हाथ लगेगा दस्युओं को त्रास या पीड़ा देने के कारण श्री कृष्ण जनार्दन कहलाते हैं महाभारत में कहा है दस्यु त्रासाद जनार्दन अर्जुन का एक उलाहना भरा आशय यह भी हो सकता है कि आप जन जनता का अर्दन विनाश करने के आदि रहे हैं अतएव आपको इस युद्ध में कोई खराबी नहीं देख पाती पर जब मैं इसमें सब प्रकार की हानि देख रहा हूं, तो फिर इस पाप से क्यों न बचूं?